ठीक है युष्म हो। विषय विषय तम प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव इतरे तरह भाव अनुपत सिद्धायां एको दूसरे में डालना ओ अनुपति मतलब ये ठीक नहीं है ऐसा सिद्ध है क्योंकि इतना फर्क है हमेशा याद रखो ये सब कुछ सबके अनुभव में होने वाला बात को ही बोल रहे हैं है? तो सिद्धायाम ऐसा नहीं बोलता है है ना? इसलिए चिदात्मके अस्मत्चरे विषय चिदात्मक युष्म मतलब जगत का अध्यास मेरे में और तपर्य उसके विपरीत तो ओ विषय ते अभ्यास मिथ्या झूठ है है ना अभी वो राज्य को जो बोला ये ज्ञान है जो आनंद है ये उसका स्वरूप नहीं है धर्म ही है क्यों तो इसमें क्या वो मंड में क्या आता है सातवांत तो में आता है वो आनंदमय आनंद भुक इति प्राग्ञ तृतीय पादा आनंदमय आनंद भुक आता है आनंदमय को बोलता है आनंद स्वरूप वाला नहीं है है ना क्योंकि उठते ही चला जाता है है ना इसलिए आनंदमय का मतलब क्या है आन से भरा हुआ है ना मयट बोलता है उसको मतलब ओ, विकार करते, इसमें वो जागृत काल में हम जो खाते है पीते है उसमें श्रम है थोड़ा उम्र होने के बाद बहुत स्पष्ट मालूम होता है खाना क्या वो खाना करना ही वो व्यायाम है <laughs> है ना इस प्रकार वो आनंद भोगने में वहां पर आयास नहीं है तो ना इसलिए वह धर्म ही है इसको याद रखो है ना मगर ना मिथ्या भवि तुम योत्तम है ना अभी बोलो अभी एक विषय अभी हमने इसको पूरा नहीं किया क्या है हमने पूछा ना विषयी विषयी विषयी विषयी ऐसा बोल रहे हैं लेकिन पहले पद में ही क्या है अस्मत प्रत्यय गोचरा ऐसा है मतलब मैं ऐसा सबको अनुभव में आ रहा है प्रत्येक बुद्धि में मैं ऐसा प्रत्यय आ रहा है इसके बारे में किसके बारे में प्राज्ञ के बारे में जो मूल विषय हम जिसको कहा वो कौन ऐसा हमने निश्चय किया प्राग्ञ सा निश्चय किया ये प्राग्ञ विषय कैसा बन सकता है प्रश्न माल मुख्या थोड़ा सावधानी से सुनो यहां पर क्या है वो जब वो अकेला सुषुप्ति में ही है मतलब प्राग्ञी ही है उसी समय उसमें किसी प्रकार का प्रत्यय नहीं रह सकता क्योंकि बुद्धि का संबंध ही नहीं है प्रत्यय बोलते ही बुद्धि प्रत्यय ही है प्रत्यय बोलते ही क्या है अनुभव ऐसा नहीं है जानना ऐसा है इसलिए प्रत्यय है समझे ना याद रखो इसको अनुभव ऐसा नहीं है इसको याद रखो है ना वहां पर जो हो रहा है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं है है ना कहा तक जाता है वो मैं हूं या नहीं वो भी नहीं जानता हूं ऐसा बोलता है लेकिन उठने के बाद उसके बारे में क्या बोलता है न किंचित अवे दिशम बोलो कि सुखम अहम अस्वापसम सुखम कुछ नहीं जाना मैं सुख से सोया ऐसा बोलता है, है ना तो किसके बारे में बोल रहा है प्राग्ञी के बारे में ही बोल रहा है है ना अभी देखो क्या यहां पर बहुत बड़ा चमत्कार क्या हो रहा है देखो चमत्कार नहीं धोखा क्या हो रहा है देखो वो जब सो रहा है जो सो रहा है उसको मालूम नहीं है मैं सो रहा हूं ऐसा मैं सुख से हूं ऐसा वो नहीं जानता है लेकिन उठने के बाद इसके बारे में यह जानता है दूसरा कौन है यह जानने वाला कौन है बहिष्प्रज्ञ है बहिष्प्रज्ञ वगैरह बहिष्प्रज्ञ कौन है जो जागृत काल में जगा हुआ है वो बहिष्प्रज्ञ है बहिष्प्रज्ञ के लिए यह प्राग्ञ विषय है. है ना इसलिए इसका मतलब क्या हो गया अस्मत प्रत्यय गोचर हो गया विषय विषयी है विषय ही है लेकिन अस्पत प्रत्येकोचर विषय भी है अभी देखो ये विषयी विषय कैसा बन गया जी याद रखो पहले उसी में नहीं है बहिष्ठ को भी विषय है बहिष्ठ में बुद्धि है बुद्धि प्रत्ये आसक्ता है अभी इसके बारे में एक बुद्धि प्रत्यय है क्या बुद्धि प्रत्यय है मैं सुख से सोया मैं कुछ नहीं जाना ऐसा बोला रहा यहां पर ये प्रत्यय आने का क्रम क्या है देखो बहुत सावधानी से सुनो बहुत चमत्कार है उसमें देखो अभी भहिष्ठ प्रज्ञा जिसके बारे में जान रहा है वो अभी नहीं है वो अभी नहीं है वो उठ गया देखो अभी प्राग्ञ नहीं है उस समय नहीं, भी नहीं है अभी अंतप्रज्ञ नहीं, नहीं, नहीं, नहीं है अभी देखो जी मैं अंतप्रज्ञ को मैं जान सकता हूं क्योंकि अंतप्रज्ञ में बुद्धि है बुद्धि काम कर रहा है बुद्धि मुझे भी है अभी इसलिए बुद्धि बुद्धि को याद रखता है हमको मालूम है है ना इसलिए याद रख रहा है इसलिए मैं उसको समझा ऐसा बोल सकता हूं लेकिन उसमें ओ विषय होने का लिंग कुछ भी नहीं है है कि प्राग्ञ में, प्रागे में। विषय बनने का कोई लिंग नहीं है कोई लिंग न रहने पर भी कोई लिंग था, था नहीं वो अभी है ही नहीं, उसका स्मरण ऐसा कर सकता है कह सकता है पूछा देखो उधर अंतकरण ही नहीं रहा स्मरण कैसा आ सकता है जी समझ में आ रहा है सुनो वो समय अंत कर नहीं रहा इसलिए अंत रहा तो याद रखा बाद में याद किया हो सकता है उस समय अंतक्कर नहीं रहा इसलिए उस समय याद रखा ऐसा नहीं हो सकता किसका याद करना है किस विषय का याद करना है इसलिए स्मरण ऐसा कह सकता है क्या स्मरण नहीं कर सकता लेकिन कैसा क्या हो रहा है उसका विषय कैसा बन रहा है क्या प्रश्न स्पष्ट हो रहा है तारे जी विषय प्रश्न मालूम हो रहा है देखो वहां पर विषय होने के लिए लिंग नहीं है तुम्हें तो विषय कैसा बना चमत्कार को देखो यहां पर क्या है बहिष्प्रज्ञ अपने आप को क्या जान रहा है देखो ज्ञान क्रिया तो है बुद्धि में बुद्धि में बुद्धि को अपनाया है बुद्धि में तादात में उसको इसलिए बुद्धि जब काम करता है मैं काम कर रहा हूं कुछ ना कुछ समझ रहा हूं हमेशा समझ रहा हूं समझ रहा हूं समझ रहा हूं समझ रहा हूं, समझ रहा हूं। मतलब समझने की क्रिया जो है उसके द्वारा ही अपने को आप पहचानता है समझा स्वप्न के बारे में पहचान सकता है क्योंकि उधर भी बुद्धि है इसलिए उधर भी याद रहता है बुद्धि मनस बुद्धि चित्त अहंकार है चित्त में याद रखता है रहता है बार में उसी को याद कर सकता है, है ना लेकिन उसमें चित्त भी, भी नहीं बुद्धि भी नहीं कुछ भी नहीं है कैसा हो रहा है पूछा जागृत काल में अपने आप को बुद्धि क्रिया से समझ रहा है पहचान रहा है अभी याद करता है याद किया तो वहां पर क्या रिकॉर्ड में स्मृति में क्या है और बहुत कुछ समझ रहा है बहुत कुछ समझ रहा है मैं अंत ऐसा ऐसा समझ रहा है ऐसा समझ रहा है बाद में सब कुछ याद है में गैप है फिर एक बार याद है वो चित्त में जो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है चित्त को ऐसा रिव्यू कर रहा है चित्त को जब रिव्यू करता है वो पूरा पूरा याद को देख रहा है लेकिन ये एक जगह में गैप है सर उसी को क्या बोलता है किंचित अवे दिशम मैं कुछ नहीं जाना लेकिन सुखम सुख का अनुभव तो मैंने किया मैंने सोया सुख का अनुभव किया मतलब वहां भी वहां जो सुख है यहां पर जो सुख है इसमें फर्क देखो यहां पर विषय से आ रहा है वो अंतकरण है इसलिए इसको याद रख सकता है उस दिन के घर में खाया अभी भी याद है बोलता है है ना लेकिन वहां पर जो सुख है वो ऋषि से नहीं है ऋषि नहीं है लेकिन उसका धर्म ही है राज्ञ का धर्म है सुख स्वरूप नहीं है उसका धर्म है धर्म और स्वरूप में फर्क क्या है धीरे धीरे मालूम होगा अभी मत बोलूंगा नहीं नहीं बोलूंगा है ना उसका धर्म है वो धर्म वो बुद्धि अतीत है है इसलिए ओ यहाँ भी सुख का अनुभव करना एक है सुख का अनुभव नहीं करना है लेकिन सुख तो हमेशा है उसमें है ना इसलिए क्या बोलता है ओ अनुभव अनुको याद करके विषय से ऐसे मैं सुख से सोया ऐसा तो बोलता है यह सुख क्या है उसका धर्म ही है किसका जीव का जीव का मतलब क्या है प्राग्ञ का है इसका इसका भी धर्म है यहांता जो है अभी अभी जो बहिष्ट प्रज जो है उसका धर्म भी सुख ही है इसलिए उसको ऐसे ही पहचान सकता है सकता है पहचान सकता है ना लेकिन दुख उसका स्वरूप नहीं है दुख उसका धर्म नहीं है सुख जो है उसका स्वरूप धर्म है जागृत में भी धर्म है स्वप्न में भी धर्म है सुषुप्त में भी धर्म है दुख उसका धर्म नहीं है क्यों दुख का आपने विश्लेषण किया है ना क्या होता है दुख हमेशा आगन तुख है इसी कारण से ही आता है इसलिए जब ओ विषयों से हट गया तब तो दुख का स्पर्शहीन भी नहीं है इसलिए लोग क्या पूछते हैं दुखी है तो क्यों ऐसा कारण पूछता है मैं सुख से रह रहा हूं सब पूछा तो क्यों ऐसा नहीं पूछता है है ना क्योंकि सुख अपना धर्म है स्पष्ट हो गया आपको नहीं हुआ है अपना हमारा धर्म है है ना इसलिए क्या हो गया ओ नकिंचितवे हो सुख हो कैसा याद आ रहा है पूछा विषय के ओ, ज्ञान क्रिया न है न था उस समय इसलिए मुझे मैं क्या समझा पहचाना उस समय कैसा पहचाना मैं कुछ नहीं समझा ऐसा पहचाना मैं ही मतलब कौन है अभी उसके बारे में बोल रहा है वो नहीं समझा मैं ही बोल रहा हूं नहीं समझा ऐसा मैं ही बोल रहा हूं वो मैं ही हो क्योंकि देखो अंत प्रज्ञ तो को छोड़कर रह सकता है को छोड़कर रह सकता है लेकिन उल्टा नहीं है अंत प्रज्ञा प्राज्ञ को छोड़कर नहीं रह सकता बहिष्प्रज्ञ अंत प्रज्ञा प्राज्ञ अंत प्रज्ञा को छोड़कर नहीं रह सकता तो इस का स्वरूप है तो राज्य उसकी एक अवस्था है लेकिन अवस्था किस प्रकार है ओ, इसमें तीनों है वहां से इधर आया उतरा तो वो छोड़ देता है दो है उसको भी छोड़ दिया कैसा है कैसा देखो दृष्टात का देखो विषय ही है आंख बाद में वो थोड़ा अंदर आते ही वो विषय बन गया ये विषय ही बुद्धि हो गया वो बाद में वो भी विषय बन गया ये विषय हो गया समझ रहे रहा है ना उसी प्रकार इधर भी वो आंख प्राग्ञ को बुद्धि को छोड़कर नहीं रहता काम नहीं कर सकता लेकिन प्राज्ञ और बुद्धि आंख को छोड़कर देख सकता है स्पष्ट है इसलिए वो बहिष्प्रज्ञ प्रज्ञ के अंदर वो प्राज्ञ भी है अंत भी है ना इसलिए वो अंत को बुद्धि से ही याद कर सकता है स्मृति है लेकिन प्राज्ञ को कैसा पहचान रहा है ज्ञान क्रिया राहित्य से पहचान रहा है क्या स्पष्ट हो रहा है नहीं है ये भी अनुमान है स्वामी जी अनुमान अनुमान नहीं है ये भी अनुभू ही है यहां पर देख रहा है ना मैं सुख से सोया जब बोला मैं इसलिए बोला सुख से सो मेरा अनुभव ही है लेकिन क्यों बोला ये धर्म है स्वरूप नहीं है इसलिए बोला धर्म किसका है, मतलब है।, हाँ। है ये है। ये ये ये ये जीव जीव जीव जीव का का धर्म मतलब ही ही है है है है है क्या प्राणी जीवों स्वामी भी ना इसका मतलब क्या हुआ राहित से पहचाना क्या जी अपना ना प्राज्ञ को ज्ञान क्रिया राहित्य से पहचाना हाँ। तो क्या मतलब खुशी बन गया सिंपल भाषा खुशी बन गया नहीं नहीं वो ये गैप आ जाता है है है ना उसको आप कह रहे रहे ज्ञान ज्ञान क्रिया क्रिया हाँ। जैसे में में में जब हम हम जाते हैं हैं क्या हो रहा है, हम नहीं जान रहे हैं, हाँ। से हाँ। तो वो ही है, आ, डीप स्लीप का फ्रॉम स्वप्न हाँ। और ये ज्ञान क्रिया आप इसको कह रहे जो गैप हाँ। हाँ। ज्ञान क्रिया राहित से भविष्य प्रेम वो रिव्यू कर रहा है बुद्धि ने सब कुछ है ये ये चित्त से से से नहीं रिव्यू कर रहा, ये गैप से रिव्यू। कर गैप रहा है। से रिव्यू कर रहा, रहा गैप गैप है। जैसा देखो एक दृश्य देखो देखो आपने कुछ रिकॉर्ड किया जी सिनेमा में रिकॉर्ड किया बाद में देखता है वहां पर गैप है अरे वो कुछ नहीं था वो फिल्म आकाश को मोड़ गया वहां पर उस चला गया वो बेकार हो गया ऐसा बोलता है या नहीं वो समय नहीं जानता है और जब जब रिव्यू करता है तो जानता है, है। है, तो जानता अगर ना प्रकार इधर हो रहा ये ये जो या जो विषय गैप हम बोलते हैं, पे जब आप के आप दूसरा का तब कह रहे इसके साथ ही तो सुख से रहा, में तो उसका धर्म हो गया देखो जी उसका धर्म ही बहुत प्रज्ञ जब है सुख भोगने का व्यवहार के द्वारा मालूम होता है प्रकट होता है और उसका धर्म ही अंत में भी प्रकट होता है व्यवहार के द्वारा भोगना भोगने की क्रिया के द्वारा वहां पर भोगने की क्रिया नहीं है लेकिन धर्म है धर्म ही प्रकट होना ऐसा है ना देखो जी ये दर्पण है दर्पण का धर्म है प्रतिपलन करना है ना प्रतिपलन करना मतलब पूछना कुछ है कुछ अदर प्रतिफलन करता है कुछ नहीं तो क्या प्रतिपल करता है क्या रिफ्लेक्ट करता है है ना उसी प्रकार इधर भी हाँ इसलिए यहाँ पर अपना धर्म को हमेशा रखता है दर्पण जैसा रखता है कुछ ना कुछ आगे प्रतिफलित करता है नहीं तो चुप रहता है धर्म को नहीं छोड़ता है उसी प्रकार इधर धर्म ज्ञात्रत्व और भोक्तृत्व उनका धर्म है ये ज्ञात्रत्व भोक्तृत्व धर्म कर्तृत्व भी है ये बुद्धि का है ना? इसका बुद्धि बुद्धि बुद्धि कारण कारण है है क्या है तो मतलब जो क्रिया का आधार है वो जिसके बिना क्रिया नहीं हो सकता है वो है क्रिया होता है करण में ही आधार में नहीं होती है तो कैसे कैसे कह क्या सकते अभी क्या <स्थित्थ> जीव, जीव, जीव क्या ऐसे बोलो अभी और पिन प्राइट करो स्पष्ट करो ना सुख और ज्ञान के बारे में याद रखो क्या है सुख और ज्ञान उसका धर्म है जागृत में ओ जानना भोगना क्रियाओं के द्वारा प्रकट होता है में क्रिया के द्वारा प्रकट नहीं होता है धर्म को रखा है इसलिए वहां पर गैप के द्वारा बोल रहा है अच्छा किस प्रकार विषय हो गया अमल अभी प्रश्न है ना। क्या जी अब विषय विषय बोलता था विषय बन गया ना विषय तो तो विषय है में क्या हुआ थे? आ? क्या हुआ दोनों दोनों के विषय विषय बन, बन गया तो अब नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, प्रश्न उठता है अभी तक तो आप क्या बोलते रहे विषय ये है विषय ये है विषय है विषय है ऐसा बोलते रहने अभी विषय बन गया ऐसा बोल रहा है तो विषय का भी विषय में अध्यास हो सकता आ, है ये ठीक है ये, ये है कर एक्सप्लेन बस। ना यही है अध्यास यहां पर आता है देखो यहां पर याद रखने का पॉइंट स्पष्ट रूप से समझो प्राग्ञ में ही अध्यास नहीं है प्राग्ञ में अध्यास नहीं है लेकिन किस में है अध्यास बहिष्प्रज्ञ में अध्यास है लेकिन बहिष्प्रज्ञ प्राग्ञ के बिना काम नहीं रह कर सकता है प्राग्ञ रहना है अंदर इसलिए प्राग्ञ हम अंदर है है ना लेकिन इसलिए जो अंदर ही है अपने को ही अंदर उसे कैसा बनाया ऐसा पूछा गैप से आना इसलिए ओ विषय विषयी है प्राग्ञ के प्राज्ञ को ही रखकर बोला विषय ही है ओ अंत प्रज्ञ है वो भी विषय है बहिष्प्रज्ञ है तो भी विषय है लेकिन विषय कब बना बहिष्प्रज्ञ के दृष्टि से बना नहीं तो वह भी विषय नहीं है इसका मतलब क्या है अपने धर्म में तो विषय ही है अपने धर्म में विषय ही है लेकिन विषय सा दीख पड़ा क्या व्यवहार के राहित्य के दृष्टि से दिख पड़ा समझा गया ना आपको कैसा हो गया है ना अभी देखो अच्छा अच्छा, अभी देखो इसका मतलब क्या हुआ प्राज्ञा और जगत में फर्क क्या है अत्यंत विलक्षण है विषयी है विषय है प्रत्य प्रतिगोचर है युष्म प्रतिगोचर है और प्रकाश है तमस है लेकिन एक सादृश्य तो है क्या है ये विषय होने पर भी विषय हो रहा है देखो ऐसा बोलते मुझसे क्या होता है विरोध ऐसा मत रखो धीरे धीरे आपको समझेगा विषय ही है लेकिन विषय भी विषय भी हो रहा है मतलब जगत तो इसमें फर्क क्या है वो जगत तो हमेशा विषय ही है कभी भी विषय ही नहीं है लेकिन ये क्या है हमेशा विषय नहीं है विषय ही है लेकिन विषय भी बनता है विरुद्ध स्वभाव के वजह से नहीं अध्यास हो रहा। आ, जब दोनों सेम है, तभी अध्यास हो रहा। रहा जब दोनों दोनों सेम हैं तभी तभी अध्यास अध्यास अध्यास है। है। है विषय विषय बन रहे ठीक वो होना जरूरी है अध्यास के लिए बाद में आएंगे में आएंगे इसके बारे में है ना? और विषय में, में और इसमें फरक देगा जगत ओ, हमेशा विषय ही है लेकिन प्राग्ञ जो है विषय विषयी भी है लेकिन विषय भी विषय भी हो रहा है ना ऐसा होने पर भी अन्योन अन्योन्यात्मकता अन्योन धर्मांश अध्य एक दूसरे में मिला रहा है धर्मी धर्म मतलब क्या है देखो धर्म जिसका है वो धर्मी है धर्म जिसका है वो धर्मी है अभी देखो युष्मत विषय है ना ये विषय में क्या है धर्म क्या है जड़त्व है परिचिन्नत्व है अनुत है बदल रहा है यह सब कुछ का धर्म है धर्मी क्या है जगत है उसी प्रकार प्राग्ञ क्या है प्राग्ञ चित स्वरूप वाला है उसका धर्म आनंद है ज्ञान है लेकिन धर्म है आनंद ज्ञान सब कुछ उनका धर्म है है ना धर्मी कौन है प्राज्ञ है अभी धर्म धर्मी जब बोलते हैं याद रखो धर्म धर्मी को छोड़कर कभी भी नहीं रहता है लेकिन धर्मी धर्म को छोड़कर रहता है रह सकता है याद रखो कार्य कारण अनित्य न्याय में जो कहा वही है इधर भी क्या है जगत ब्रह्म से अलग नहीं है जगत ब्रह्म से अलग नहीं है लेकिन ब्रह्म जगत से अलग है कार्य कारण से अलग नहीं है लेकिन कार्य कार्य से अलग है है ना इसलिए धर्म धर्मी भी यही है धर्म धर्मी में अनन्या किस प्रकार का अनन्या धर्मी धर्म धर्मी से अलग नहीं है लेकिन धर्मी धर्म से अलग है अग्नि उष्णवत् नहीं है अग्नि उष्ण गुणी है उष्ण गुण है है ना गुण गुणी में क्या है अभेद है गुण को छोड़कर गुणी नहीं रह सकता है लेकिन धर्म धर्मी में ऐसा नहीं है इसका मतलब क्या है देखो ओ जगत में जो धर्म है क्या धर्म परिवर्तनशील जड़ परिचिन धर्म है जगत को छोड़कर वो नहीं रह सकता लेकिन जगत उसको छोड़कर भी रह सकता है समझ रहे हैं स्वामी जगत परिचर को छोड़कर में है छोड़ के तो पहले कांड है पहले कांड जड़त को छोड़कर के कब रहेगा जगत देखो जी अब देखो जी वो घड़ा जब लय होता है मिट्टी में मिट्टी करो में रहता है उसी प्रकार वो उस उसके स्वरूप में रह जाता है उसका स्वरूप जो कुछ है वो होता है वो क्या है बाद में देखेंगे कभी है उसी प्रकार आनंदमयत्व है ना और ज्ञातृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व का है ये धर्म है लेकिन ये तीनों धर्म प्राज्ञ को छोड़कर नहीं रह सकता है लेकिन प्राज्ञ इन तीनों को छोड़कर भी रह सकता है ना? यहाँ अन्योन अन्योन है ना इसलिए यहां पर अन्योन्यात्मक अन्योन धर्मांश अध्यक्ष इतरेतर अविवेक न एक का धर्म दूसरे में डाला एक धर्मी को ही दूसरे में डालना और धर्म को दूसरे जगह में देखा उसको धर्म अध्यास बोलता है धर्म को और कहीं देखना जहां है उसको छोड़कर और कहीं देखना उसको धर्म का अध्यास बोलता है धर्मी का अध्यास क्या है और वस्तु को ही और एक जगह में देखा, तो धर्मी अध्यास बोलता है ना बराबर दोनों हो रहा है तर तर अभिवेके नॉरी अभिवेक क्या है ये क्या है ये क्या है अलग अलग नहीं करके देख रहा है विवेक नहीं है न अभिवेके ना अत्यंत अभिवेक विवेक हो धर्म धर्मिणो हो अत्यंत विवेको हो यहाँ पर प्राज्ञ एक धर्मी है उसका धर्म है वहां पर जगत एक धर्मी है उसका धर्म है इन दोनों में फर्क बहुत है ना एक में दो एक में दूसरे को रहने नहीं सकता है धर्मों को भी नहीं रखता है धर्मी को भी नहीं रख सकता है मृत्यु और धर्म दोनों लेकिन ऐसा कर रहा है ना वो भी जानता है लोग कहीं जानता है देखो कोई भी मैं शरीर में ऐसा बोलता है क्या जी कोई भी भाई आंख को ऐसा बोलता है आंख अलग जानता है लेकिन आंख देखते ही मई देखा होता है शरीर मेरा है बोलता है मई पुरुष को बोलता है मर मर रहे आपको इस प्रकार जान बोझ कर गलत करा है <laughs> क्यों मिथ्या मिथ्याज्ञान निमित्ता ज्ञान मित्ता क्या देखो यहां पर मिथ्या ज्ञान किसके बारे में अभी जगत है है, जगत का धर्म है का धर्म है वो धर्मों को ही देखकर धर्मी को जान रहा है समझो भी? कैसा अभी हमारा ज्ञान कैसा है धर्मों को रखकर ही धर्मी को जान रहा है मुझे मैं कैसा जान रहा हूं मुझे अभी मैं ज्ञान क्रिया से के द्वारा ही जान रहा हूं ए, मेरा धर्म है भविष्य प्रज्ञा का धर्म क्या है जी बाहर विषयों का जानना उसका धर्म है क्या इस धर्म को छोड़कर मैं अंत नहीं बना अच्छा अंत प्रज्ञा का धर्म क्या है जी वो अंदर ही देखना लेकिन उसको छोड़कर नहीं है क्या प्राज्ञा वहां पर उसका धर्म है क्या ज्ञातृत्व भोक्तृत्व कर्तृत्व जैसा यहां पर धर्मों को छोड़कर रह सकता है उसी प्रकार उस धर्मों को भी छोड़कर रह सकता है ना समझ है नहीं समझ आ रहा है तो जी, हाँ समझ में आ रहा है देखो अभी हम देख रहे हैं वो वो का धर्म को छोड़कर छोड़ छोड़ मैं जा सकते। ऐसा क्यों नहीं इधर आया इसका मतलब क्या हुआ हमको हम धर्म के द्वारा ही जान रहे हैं हमारा स्वरूप हमको नहीं जान, हम मालूम है।, है ना फिर एक बार सुनो उसी प्रकार जगत के बारे में भी एक मिनट फिर एक बार जगत के बारे में भी जगत के बारे में क्या है धर्म के द्वारा ही जान रहा हूं है ना लेकिन मैं जानता हूं क्या है अभी परिचिन्न है क्या जगत का प्रलय जो होता है तो परिचिन तो कहां से आता है जी घड़ा परिचिन है लेकिन लय हो गया क्या घड़ा में तो है घड़ा के धर्म के द्वारा ही आप पहचान रहे हैं इसका मतलब घड़ा घड़ा घड़ा घड़ा ऐसा ही बैठा है वो घड़े का धर्मों को छोड़कर देखा तो वो मिट्टी है परिचिन को छोड़ दिया तो मिट्टी है घड़ा मतलब जब घड़े के रूप में है, है? है। भी उसके को छोड़ दिया, तो छोड़ दिया, दिया तो हम मतलब क्या है? समझ वो धर्म से ऐसा पड़ रहा ये उसका स्वरूप ऐसा नहीं है समझना इसलिए मिथ्या ज्ञान निमित मिथ्या ज्ञान मतलब क्या है ओ जगत का हो नहीं तो प्राग्ञ का हो वो धर्मों के द्वारा ही आप जान रहे हैं धर्मी को धर्म से अलग भी रह सकता है नहीं जानता है मतलब धर्मी का स्वरूप कौन जान रहे हैं धर्मी को हमेशा धर्म के साथ ही जान रहे है उसी प्रकार जगत को भी जगत के धर्मों के साथ ही जान रहे हैं लेकिन जगत को बिना धर्म भी रह सकता है ना वो क्या उसका तो स्वरूप नहीं जानते हैं इसलिए ओ आप के विषय के, के बारे में भी ज्ञान है ओ विषय के बारे में भी मिथ्या ज्ञान है ना इसलिए मिथ्याज्ञान निमित्ता मिथ्या ज्ञान निमित्ता बाद में चवदकार को देखो क्या बोल रहा है भगवान सत्यानृत मिथिनी कृत्या स्पष्ट है देखो यहां पर क्या है देखो प्राज्ञा ये प्राज्ञा वहां पर जो प्राज्ञा है विषय है क्या वह सत्य है या नहीं है? तुम बोलो इसलिए वो जगत अमृत नहीं है तुम बोलो क्या क्या और का मतलब क्या है जी प्रश्न प्रश्न आपको टॉकिंग अबाउट धर्म तो तो नहीं नौ। नौ। अभी देखो। देखो देखा ना। आपने इसको नहीं बन रहा है या नहीं इसका मतलब बहिष्प्रज्ञ ही नहीं है ऐसा नहीं है बहिष्प्रज्ञ नाम किसको दिया है वो प्राग्ञ को ही बहिष्प्रज्ञ दिया है मतलब बहिष्प्रज्ञ का धर्मी और धर्म क्रिया धर्म में क्रिया क्रिया धर्म है धर्मी प्राज्ञ ही है प्राज्ञा है समझ लगे ना नहीं तो प्राज्ञा अंत बोलो उसके एक स्टेप आ जाओ अंत ही धर्मी है लेकिन वो मैं बहिष्प्रज्ञ हूं मैं बहिष्प्रज्ञ ऐसा बोल रहा है मैं अंत हूं लेकिन यहां पर इस धर्म को इस धर्म को इस व्य में अंत रहकर अभी इंद्रियों के द्वारा बना हो ऐसा नहीं बोलेगा कह रहा इसलिए यहां पर सम्यक ज्ञान क्या है मिथ्या ज्ञान क्या है देखो मिथ्या ज्ञान में क्या होता है वो कर्ण के द्वारा जो व्यवहार हो रहा है उसी को अपनाना यह मिथ्या ज्ञान है सम्यक ज्ञान क्या है ओ करण के द्वारा जो हो रहा है हो सकता है उसको छोड़कर मेरा मेरे को में देखना अनुभव में है और धर्म को छोड़कर इधर में रह रहा, रहा उसी प्रकार अंत अपना धर्मों को छोड़कर प्राज्ञ बन रहा है इसलिए धर्म को छोड़ रहा है ऐसा है ना when the thought is there you know when, when it actually becomes let's say a meti because we are seeing an actual situation where you know a uh, you know meti banta hai therefore there is a state that dharm dharmik ko you know dharmik dharm ko chhod ke reh sakta hai वैसे ही अनतप you know the balavar you know the mahish uh, pragna and antaprajna something is left out then comes back pragna is there but pragna has got certain dharmas नो नो नो नो नो नो यहां पर क्या हो रहा है बहिष्ट प्रज्ञा बहिष्ट प्रज्ञा अपने स्वरूप में अंत प्रज्ञ ही है अंत प्रज्ञ को छोड़कर बहिष्ठ प्रज्ञ हो सकता है क्योंकि अंत प्रज्ञ क्या है अंत प्रज्ञ बुद्धि है इंद्री नहीं है ठीक है बहिष्ठ प्रज्ञी क्या है इंद्री भी है इसलिए बुद्धि को छोड़कर इंद्री काम नहीं करता है इसलिए वहां पर के क्या है करण तो अधिक है करण ज्यादा है करण ज्यादा होने से वो प्रज्ञा जो है वो प्रज्ञा पकड़ने का धर्म उसका है लेकिन वो समझने की क्रिया करण के द्वारा प्रकट हो रहा है इसलिए उसका धर्म है उसका धर्म दो प्रकार से है प्रच्छन है पोटेंट और क्रियात्मक है है काइनेटिक ना और मतलब व्यवहार दृष्टि से है उसको ही अपनाओ अपनाया व्यवहार की दृष्टि से रख रहा हूं मैं स्वरूप को नहीं देखा समझ गए ना मैं मुझे मैं स्वरूप को देखा तब तो मैं क्या होता है स्वरूप को नहीं देखा अनुभव को देखो मैं सो गया सोते ही भिष्ट प्रज्ञ नहीं अभी इसका मतलब क्या है जो हमेशा है वो नहीं मरेगा अभी फिर एक बार वापस आ रहा है वो जा रहा है छोड़ रहा है पकड़ रहा है क्या छोड़ रहा है क्या पकड़ रहा है जाकर से जो स्वप्न को जाता है वो इंद्रियों को छोड़ रहा है पकड़ रहा है यही फर्क है लेकिन इंद्रियों के व्यवहार में कर रहा हूं ऐसा बोलने से बहिष्प्रग्न बना को छोड़ा हो सिर्फ बुद्धि को रखा हो इससे अंतर बना उसके अनुभव में ही है अनुभव है आर सम बेसिक धर्मस यू दैट दैट इज द क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन वी वांट टू आंसर दैट इज द क्वेश्चन वी वांट टू आंसर है ना अभी इसका मतलब क्या है व्यवहार की दृष्टि से ही मैं मुझे मैं पहचान कर पहचान कर मैं गलत कर रहा हूं इसलिए व्यवहार कारण से हो रहा है मेरा स्वरूप नहीं है मेरा धर्म है मेरा धर्म ऐसा नहीं, नहीं ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कारण आते ही ऐसा करना यह मेरा धर्म है लेकिन यह धर्म मेरा स्वरूप नहीं है मैं धर्म ही अलग हूं इससे ऐसा समझ रहा उसी प्रकार अंत से अंदर जाओ और बुद्धि के कारण से आप अंत प्रज्ञ बना है लेकिन मेरा स्वरूप प्राइस समझो बादश् है, बाद में, के अभी है। क्योंकि विचार कर वहां पर धर्म क्या है कर्तृत्व तो ज्ञातृत्व भोक्तृत्व है लेकिन कर्तृत्व ज्ञातृत्व भोक्तृत्व भी मेरा धर्म ऐसा मैं नहीं जानता जान रहा हूं उस समय कर्तृत्व ज्ञातृत्व भोक्तृत्व में उठने के बाद वहां पर देख रहा हूं क्योंकि वो नहीं रहा तो नहीं होगा इसलिए वो मेरा जो है अनुभव इसको ही वो शास्त्र अनुवाद करके प्राज्ञ में ज्ञातृत्व तो कर्तृत्व तो भोक्त को वो भी अध्यय आरोपित करता है क्या समझ आ रहा है वहां पर वहां पर ही देखा ज्ञाता कर्ता भोक्त ऐसा भी नहीं है उधर लेकिन वो नहीं रहता वो का काम नहीं होगा इसलिए वो जाता करता होना ही है इसलिए मैंने बोला से है ना वो कैसा हो गया हमको वो व्यवहार देखने के बाद हमको मालूम हो रहा है बिना बर्क नहीं हो सकता मैं नहीं मर चुका था उस समय तो करण को पकड़ा करण को छोड़ा इतना ही फर्क है मैं ना इसलिए अभी अभी मेरे अनुभव से ही मैं धर्म को छोड़कर धर्मी को पकड़ सका ज्ञान के लिए पकड़ सका लेकिन वो में रहने वाला कर्तृत्व तो ज्ञातृत्व तो भोत्म को छोड़ने के लिए मेरे पास अनुभव नहीं है लेकिन शास्त्र बताता है ये भी आपका धर्म ही है आप धर्मी अलग है ऐसा बोलता है है ना देखो चमत्कार क्या है और विषय ही है विषय ही होने पर भी मैं उसको विषय बन सका ना विषय बन सका ना यही वर प्रदान है ये भगवान का देन है ठीक तरह से समझो देखो यहां कर्म कर्म से ऐसा आ रहे हैं भेड़ छोड़ा क्रम है मैं एक बार रिव्यू नहीं कर सका नहीं कर सका ऐसा रखो कुछ ना कुछ प्रकृति नियम है जिससे मैं विषय विषय नहीं बन सकता हूं ऐसा है तो देखो पशुओं में देखो पशुओं को इतना अकल नहीं है क्या वो ऐसा कभी रिफ्लेक्ट करता है क्या जी मैं सुषुप्ति में ऐसा रहना इसलिए मैं कौन हूं ऐसा रिफ्लेक्ट करता है इसलिए वो भगवान मुझे विषय बनाने के लिए एक वो एक प्रकार को भी रखा है क्योंकि एक क्रम से करण ऐसा छूट जाना छूट जाना छूट जाना मैं अकेला रहना कम से कम उस समय माल को मैं शास्त्र जब बताता हूँ उसमें विश्वास रखने दो भगवान की है मेरे को कोरोना इसलिए देखो मैं अभी इसमें रिफ्लेक्ट कर सका ना मैं विषय बना उसको मैं पशु से बेटर हूँ पशु से बेटर नहीं नहीं ये लिया अभी क्या हो गया मैं, मैं वहां पर कुछ नहीं कर मैं क्या था मैं कौन हूं उसको भी मैं नहीं जानता था ना अभी शास्त्र बता रहा है आप कौन है मैं समझाता हूं सुनो ऐसा जरूर सुनना है क्यों बेवकूफ बन जाता हूं यह ठीक नहीं है ऐसा मन में आता है या नहीं जिज्ञासा है तो लेकिन ऐसा रिफ्लेक्ट करने को स्कोप ही नहीं रहा <laughs> क्या, क्या शास्त्र में जान सकता हूँ तुम हजार बोलो जी क्या कम <laughs> कम से कम मैं अज्ञानी हूं मैं मैं मैं ऐसा और दूसरा मुझे समझाने की बात नहीं है मैं जानना है <laughs> जब तक मैं बेकूफ ऐसा मैं नहीं जानता हूं तब तक मैं घमंड में ही रहता हूँ बेवकूफ ऐसा जानने के लिए भगवान एक क्रम रखा है भगवान कृतज्ञता से ना आपको इसलिए जागृत स्वप्न ऐसा रखा है ना यही बहुत बड़ा वरदान है बड़ा वरदान पशु को सपने नहीं आता सब चाहता है लेकिन इतना अकल नहीं है आ, नहीं। क्यों वो धर्म में ही रह जाता है हमेशा धर्म में रह जाता धर्मी के बारे में रिफ्लेक्टर करना ऐसा आता ही नहीं है उसको दिमाग में तो जो मनुष्य रिफ्लेक्ट नहीं करता वो भी पशु इसलिए बोलता है जो रिफ्लेक्ट नहीं करता है वो पशु ही है तो हम सब तो ये रोके <laughs> <laughs> <laughs> आ, आप समझ रहे हैं ना दस को भगवान की देखो यहाँ पर याद रखो भगवान क्या बोल रहा है? पृथ्वी में क्या है रूपम रूपम रूपमूपा तदस्य रूपम प्रति है ये जगत सब कुछ मैं बना क्यों मेरा स्वरूप लोग समझ नहीं दो इसलिए बना वहां पर रूपम रूपम जो बोला उन रूपम में बहिष्प्रज्ञ अंत प्रज्ञ, प्रज्ञ प्राग्ञ को भी रखना है वही बना है ना देखो वो प्राग्ञ जैसा क्यों प्रकट होना जी अंतप्रज्ञ जैसा क्यों प्रकट होना लेकिन वो ही हो रहा है ना क्यों हुआ <laughs> ये समझ नहीं तो ऐसा इसलिए जगत को रचा है शरीर को दिया है तीन अवस्थाओं को दिया है ये तीन अवस्थाओं में जो है वो भी वही है ना इसलिए मिथ्या ज्ञान निमित्त मिथ्या ज्ञान निमित्त मिथ्या ज्ञान मतलब मालूम हो जाए ना आपको ओ धर्मी को धर्म के द्वारा ही जान रहा है धर्म धर्म को छोड़कर धर्मी को नहीं जान रहा है ए, ज्ञान है जगत के बारे में भी ऐसा है उपराग् के बारे में भी ऐसा है इसलिए नहीं जानता है ना इसलिए गलत करना देखो गलत करने का कारण क्यों बोलता हूं गलत करने को स्कोप है स्कोप को क्या बोलना चाहिए हिंदी में रास्ता अवसर अवसर अवसर है तो कैसा सुनो बोलता अभी मैं निर्विषय आनंद में भोग को भोग रहा हूं है ना यहां पर उठते ही क्या हो रहा है ऋषि के द्वारा भोग रहा हूं लेकिन भोगन के लिए शरीर साधन है जब कोई शरीर के द्वारा ही सुख मिल रहा है इसलिए मैं यहां पर भी सुख मिल रहा है वहां पर है मैं मैं मैं मैं भी मैं इधर इधर ही मैं ही शरीर से तादात रहा है इसमें देख रहा है इसमें रहा ना आधा ओ इसमें ओ इसमेंस होने के लिए वहां पर आधार है अवकाश है जबरदस्त आधार हा लेकिन ए धर्म है स्वरूप नहीं है वो शरीर न रहने पर भी जो आनंद मिलता है वो मेरा स्वरूप है ऐसा जब जानना बाकी है लेकिन जानने के लिए रास्ता है है ना इसलिए मिथ्या ज्ञान निमित्ता वो अध्यास कर रहा है अध्यास करने के लिए स्कोप भी है मिथ्याज क्या कर रहा है सत्यानी कृत्य सत्य याद रखो यद्रूपेण यम तद्रूपम नीचरते तत्सत्यम तो क्या है यद्रूपेण यह कुछ ना कुछ एक रूप से एक बार निश्चित हो गया ये ऐसा है ऐसा बाद में कभी भी देखो वैसा ही है जब कभी भी देखो वैसा ही है उसको सत्य बोलता है है ना और अनुत क्या है ये एक बार ये एक प्रकार से देखा बाद में ये बदल गया बदल गया जब बदल गया तब उसको अनुत बोलता है।, है ना यहां पर क्या है ओ जगत में अनु तत्व को हम देख रहे हैं इसलिए जगत जिस प्रकार से हम देख रहे हैं वो अनुद्ध है और और मिथ्या में और मिथ्या में में फर्क फर्क है है स्वामी जी बहुत मिथ्या क्या है बाद में बोलता हूँ अभी बोलता हूं अनुद्ध मतलब क्या है बदलने वाला है जगत बदल रहा है बदल रहा है जानता है लेकिन प्राग्ञी को देखो क्या बदलने के लिए कुछ है उधर हमेशा एक ही प्रकार का है स्वप्न भी अलग अलग होता है स्वप्न का अनुभव अलग अलग होता है लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है हमेशा एक ही है हमेशा एक ही मतलब क्या है जहां कहां सो जाओ जब कभी सो जाओ वो वैसा है कोई सो जाने दो हुई है सत्यत्व है वहां पर अन्तत्व है आप क्या कर रहे हैं सत्या अत्य मैं क्या बोल रहा हूं अहम इदम ममेदम इतना लोक व्यवहार अहम इदम मैं आप है आप मेरा है यह बकाम मेरा है अहम इदम ममे ईदम मतलब क्या है मैं ऐसा रखा हूं मैं ऐसा रखकर मैं कैसा है अध्यास के साथ रखा हूं वो मतलब शरीर को मैं मैं हूं ऐसा रखकर मैं पुरुष ऐसा समझा कोई मेरी पत्नी होती है मैं स्त्री ऐसा समझा कोई मेरा पति होता हम जहा रहते हैं वो हमारा मकान होता है देखो तमाशा क्या है मकान है ना वो पत्नी भी बोलते हैं मेरा मकान पुरुष भी बोलता है मेरा मकान क्या चमत्कार है देखो है ना वो पैसा दिया है वो वो बनाया है और स्त्री ये पत्नी का कुछ काम कुछ नहीं था वो शायद बोला है ने को ये दरवाजा इधर नहीं आना उधर आना सब बोली है शायद है ना लेकिन मेरा है बोलते लेकिन हमारा हमारा आएगा तो। है हाँ हाँ हाँ हमारा मतलब बोलते ही हम दोनों एक है <laughs> थोड़ा अच्छा है यही मैं कह थोड़ा अच्छा है है ना? नैसर्गिक मतलब क्या है किसी ने नहीं सिखाया लोक व्यवहार हा लोग में व्यवहार दीख पड़ रहा है स्वाभाविक है नैसर्गिक मतलब स्वाभाविक स्वभाव से ही ऐसा होता है मतलब किसी कोई सिखाने का ज़रूरत नहीं है नहीं ना नैसर्गिक यहाँ पर नहीं ये भाई बाती कोई बात नहीं है इसका सर बदल दो ये भी सुन रही है लग रहा है मतलब इधर wanting to continue yes yes you have